सुधा तो कर संख्या तीन सौ सत्ताईस के बाद तीन सौ सताईसन भई जनक बुलाए बराती बहु भातीय बरातीसने समेत जगन कि भूका पकारे बैठारे चरण शील शनि जाय नहीं भरना बहूर राम पद पंकज हर हृदय कमल गोये भाई राम समझानी धोये चरण जनक जनकानी आसन उचित सबहिन भोल सूप कारी सब लीन लगे परन पनवारे पान समारे सुंदर स्वादीप सबके पर सुगे चतुर सुहार बीनीत आम तो तो तो कल देख रहे थे जनक की के राजभवन से दशरथ जी राब्दन राशि में आ गए उसके बाद वहाँ पर अमदापुर में भगवान श्री राम जी और सब भाई गए और उहबर हुआ और उसके बाद वहाँ से विदाह करके चारों घर और चारों बधुएं वे सब जनवाशय में आए गए जहाँ महाराज दशरथ ही थे वहाँ ये सब कर महाराज दशरथ ने चारों पुत्रों को देखा चारों पुत्रों पुत्र बधुओं को देखा और बहुत प्रसन्न हुआ अपने भाग्य की बड़ी सराहना की अपने आप को बड़ा धन्यवाद कार्य उस प्रकार सम्पन्न एक दिन पहले गोधूल में सायकालय से चली थी राजा जनक के हाँ पहुंची थी रात में सब विवाह का हुआ। होते होते का भोर के समय जो है ये सब माँ भगवान राम सही चारों भाई बहनों सब लौट करके जदमाशय में और रात का कार्यक्रम शुरू इसके निवृत्त हुए और उधर राजभवन में भोजन करने लगा, खाने की तैयारी और दोपहर में सब बरातियों को बुलाया गया भोजन करने का इसे ये भी ज्ञात होता है कि अभी तक बरातियों ने राजा जनक के यहाँ भोजन भरता नहीं किया बारात आ बहुत दिन पहले से आ गई लेकिन सब जमराते में उनका भोजन पा रहा वही खाते रहे वही रहते अब जब से रात में आज भगवान राम का उनका सबका विवाह हो गया उस विवाह के बाद दोनों संधि संधि मिल गए और दोनों पक्ष के लोगों को एक हो गए और वो अब उनके घर में खाने के लिए हो इसलिए भोजन की तैयारी तो। तो। अब दूसरे दिन दोपहर में होगी और विशेष रूप से कच्चे भोजन की तैयारी भोजन दूसरे दो प्रकार का एक है एक रोटी चावल दाल इत्यादी कच्चा भोजन कहलाता है का यहाँ ये पहली बार कच्चा भोजन महाराज ने जनक यहाँ तैयार कराया गया और खाने के लिए सबको तो बुलाया इसी प्रकार की प्रथा रही है और उसको भी पीछे कुछ मनोभाव इस प्रकार का रहा कि जब तक बराती लोग जनातियों के यहाँ कच्चा भोजन न खाएं परिवार के सब तब तक जो वो सम्बन्ध पूरा नहीं अब वो जब कच्चा भोजन खा लिया तब वो तो अपने ही हैं क्योंकि हमारे यहाँ खाने पीने का संबंध है पहले बोलते थे भाई उनका क्या है सम्बन्ध अरे हमारे यहाँ का सबका कच्चा खाने पीने का सम्बंध है इसको मैंने ये निकटता का सम्बन्ध माना जाता है जहाँ निकटता का सम्बंध नहीं था वह कच्चा भोजन स्वीकार नहीं किया जाता ये नियम इस प्रकार के खाने पीने के संबंध में तो वैसे यहाँ मालूम होता है कि की पुल जीवनार भू भाती मन विवाह के दूसरे दिन प्रातः काल का कार्य हुआ कि या भोजन बनना तैयार हुआ जेवन के माने खाना जीवनारे खाने के पदार्थी बने तैयारी हुई बनाई गयी सब राजभवन में राजा जी के भवन में भोज पदार्थ खाने की सब सामग्री पटने लगी तैयार होने बहुत प्रकार की तैयार हुई बनने के और जब वो बनकर करके तैयार हो गए तो फिर उनको भेजा गया जनक तो बुलाये बराती तब तो जनक जी को बताया गया की भोजन तैयार है तो जनक जी ने बरातियों को खाने के लिए निमंत्रण और भेजा स्वयं जनक जी नहीं गए अपने परिवार के ही कुछ मुख्य व्यक्तियों को भेज करके उनको बुलाया गया वो तो गए महाराजा सब यहाँ और बरातियों को सबको उनको हाथ जोड़ करके सबसे विनती की भोजन तैयार है आप लोग वहाँ पर पठा दू जनक जी ने आप सबको आमंत्रित किया ये सूचना जब उनको दी तो सब बात लोग तैयार होकर भोजन करने के लिए महाराज दशरथ भाई ये सब भोजन करने के लिए तैयार हो गए तो भोजन करने के लिए जाते है ये सब चले तो उनको राजभवन में पहुँचने के लिए प्रवेश करने के लिए राजभवन में पांवड़े पढ़ा पर गया अंदर जाने के लिए आज ऐसा मालूम पड़ता है की भोजन के लिए जा रहे है सवालियों पर नहीं जा रहे है इसलिए पावड़े वही से जहाँ जन्मासा था वही से पढ़ने शुरू हो गए और राजभवन तक पड़े राजभवन से भीतर तक पड़े इस प्रकार के पे पढ़ते जाते हैं वहाँ पर लोग प्रकार से वहाँ आगे चलते जाते हैं तो के लाने के बड़े आदर लाना है। उनको बड़े आदर पूर्वको को भोजन के लिए बुलाया गया और सुकने समेत गगन की ओर दूता सब ब्राती लोग तो चले सबसे आगे आगे चले सुकन समेत की ओर दूता महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों के साथ तो इस में भोजन करने के लिए स्वीकार किया चले भोजन करने के तो लिए जनक के राजभवन द्वार पर पहुँचते हैं, फिर तो उनके जनक जी उनका स्वागत करते हैं और फिर तो उन्हें आदर अंदर ले जाते हैं। सागर सबके पाए पखारे जब ये सब, सब लोग पहुँचते अंदर पहुँचे तो जनक जी ने सबसे पहले जो वशिष्ठ आदि मुनि थे और विप्र लोग बहुत से थे उन सबको भोजन के लिए पहले बैठा रहा चरण धोकर के खाया खाएगा वैसे अपने अपने घर लोग बाद खाना खाते है तो अपने पैर धोए हाथ धोए और उसके बाद खाने के लिए हैं तो यहाँ पर इनको सबको बुलाया गया आदर दिया गया इसलिए जनक जी ने और जनक जी के भाई कुशभ भजने जो आए विप्रो आए उन सबके चरण और उनको बैठा जो पीरन बैठा रहे और उनको पीढ़ों पर बैठा लगा ने आटा बिछाया चौकिया रखी गई उनके ऊपर को खाने के लिए बैठा गया वहाँ इस प्रकार के पंख होकर वो सब बैठ गए हाँ देखते है की विप्र लोग जितने हो एक किनारे बैठे हुए है और उनके भोजन का साफ समाज अपने प्रकार का है वे लोग उनका समाज अलग है और जितने महाराज दशरथ के साथ उनके बंशी जितने लोग, लोग आए हुए हैं, उनका फिर उसके बाद बैठने की व्यवस्था उनकी की जाती है अब इंद्रतियों में श्रेष्ठ जगते उनके, उनके जो है अवध पति चरणा के मन है महाराज दश्व के चरण जो है वो जनक जी ने स्वयं भोए और शील सनी जा उनके शील स्नेह का वर्णन नहीं करते बनता मैंने जनक जी ने महाराज दशरथ के चरण धोए और बड़े सील के साथ बड़े स्नेह के साथ धोए बड़ी विनम्रता के साथ ये कार्य किया जनक ये सब कार्य जनक जी ने ही किया अवधिपत चरण अवधिपत नाम देकर के दशरथ ने कह करके अवधिपत इसलिए कहा क्यूँकी अयोध्या राजा है अयोध्या जैसे पावन नगरी है भगवान के बड़ प्रिय है उस नगरी के भी राजा है इसलिए इनके चरण भी बड़े पवित्र है ऐसा समझ करके जनक जी ने उनके महाराज दशरण और उसमें कोई व्यक्ति बेकार जैसी करता उसे लगता कि देखो, इनके रहे है क्या बना दिया गया? ये बड़ा खराब नियम बना दिया गया अब उनके पेड़ों को पकड़ो अब धो उनको तो अपना तो कोई अपनी तो कोई मर्यादा नहीं रह गयी अपने पे तो कोई आत्म गौरव ही नहीं रह गया अपनी तो कोई इस प्रकार से व्यक्ति को भावना लगती है अपने मन के कार्य करने इसलिए वो हिम भावना यहाँ नहीं है उसके लिए विशेष रूप से कहना पड़ा कि जनक जी बड़े प्रेम से उनके महाराज दशरथ के चरण धोए और शील के साथ है। शील गुण में अनेक गुण आ जाते हैं उसमें ये भी सूचना है कि जिस समय जनक जी महाराज दशरथ के चरण धोए उस समय उनके मन में विनम्रता का भाव था और सिर्फ झुका करके बड़े धीरे अच्छी तरह से बैठ ऐसा नहीं की थोड़ा रहा मारा चलो जाता है ऐसे नहीं मैंने तो उनको जल डाल करके धीरे से ऐसी अच्छी तरह से ऐसी उनके पैरों को पोंछा भी इस प्रकार उनको आदर पूर्वक बैठाना ये ये कार्य इस प्रकार के हैं है जिसमे की विकाया लोगों को अच्छा नहीं लगता करते हिम धारणा लगती है ऐसा कि नहीं किया जानेंगे अगर पैर नहीं धोने किसी को तो न धोए बात दूसरी है लेकिन बिना शीर के बिना प्रेमचित होना श्रद्धा हो नहीं और पैर धोए और बेगार जैसी करे तो एक प्रकार का अपमान होता है तो पैर धुलाने वाले को भी बुरा लगता है कि देखो, ये क्या बेकार कर रहे हैं ऐसे थोड़ी इसलिए भावना उसके साथ में होनी चाहिए जारी नहीं भरना बहुत ज्यादा बर्णन क्या करे कैसा है वो उनके हृदय की बात जो होते करती इस प्रकार से उन्होंने ये दारित अब यहाँ पर जो ये प्रसंग चल रहे हैं ये प्रसंग में ये दो बातें होती कहीं कहीं आध्यात्मिकता की बात भी होती है उनका संकेत उसी बात यहाँ उ करते जाते हैं और दूसरा व्यवहार कैसा होना चाहिए धर्म और परमार्थ दोनों का शास्त्र भी कैसा और अंतरित मानस धर्म ग्रंथ भी है और परमार्थ का ग्रंथ भी है धर्म ग्रंथ को माने हमारा कर्तव्य कर्तव्य क्या है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी शास्त्र होता है और ये भी बताता है की परमात्मा की प्राप्ति कैसे करना चाहिए जीवन की पूर्णता कैसे आ रहे भक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त हो मुक्ति कैसे प्राप्त हो ये भी बताता दोनों के बारे में बताते हैं तो जहाँ है, तो है। परमात्मा की, की बात बताई है वहाँ तो भक्ति की परमात्मा की प्राप्ति की बात कहें परमात्मा कैसा है क्या उसका निरूपण करते जाते हैं लेकिन उसके साथ साथ धर्म का विधान भी बताना पड़ता है धर्म क्या है धर्म की माना जो करना चाहिए वो करना धर्म है और जो नहीं करना चाहिए वो न करे तब धर्म अगर व्यक्ति जो करना चाहिए वो करता नहीं है तो अधर्म हो गया और जो नहीं करना चाहिए वो करता है तो भी अधर्म हो गया इसलिए धर्म धर्म का भी बताना शास्त्र का काम है तो यहाँ जो अभी समय चल रहा है अधिकांश बाद जहाँ वर्णन चलता रहता है वो धर्म की बात बताते यही धर्म है किस प्रकार जहाँ विवाह संबंध हुए वो सम्बन्ध सुंदर रूप से हो और आपस में सबका प्रेम व्यवहार रहे संगठन सब में रहे एक दूसरे के प्रति भाव बना रहे सम्मान भाव बना रहे इस प्रकार के संबंध होने चाहिए तो तो मनोमालिनी तो इसके बाद फिर धर्म से विमुख हो गए धर्म ही रक्षा करता व्यक्ति के समाज की व्यवहार की सब लोगों के आपस के संबंधों की रक्षा कौन करे ये धर्म रक्षा कर और जहाँ धर्म से हटे दुख वही दुख परेशानियां हो गई झंझट खड़े हो गए अब तो ये समझे कि हम झंझट करते हैं और हम कलह करते हैं, झगड़ा प्रसाद करते हैं गुस्सा ही करते हैं और तो भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो मुँह है। माने मनुष्य के बाद धर्म को समझते ही धर्म का कार्य यही है कि व्यक्ति जैसा करना चाहिए वैसा ही करे और व्यवस्था बनी रहे अनुशासन बना रहे शांति बना रहे प्रेम बनी रहे आदर भाव एक बना रहे इसलिए कहते हैं ये उसी प्रकार के सब कार्य चल रहे बहुराम परिपंच और उसके बाद दशरथ जी के चरण धोने के बाद जनक जी ने भगवान श्री राम जी के भी चरण धोए और उनके चरणों की हम महाराज जनक जी भगवान राम के चरण धो रहे हैं ये तो इनके बड़े सौभाग्य की बात है इनके बड़े गौरव की बात है ये चरण धोना ये क्योंकि जय हरे हृदय कमल मह बो हर कि मैंने भगवान सुनकर जो शंकर जी के हृदय कमल में छिपे हुए छिपे हुए, भगवान के दिखा दिखा शरण कहा शंकर जी के हृदय में छिपे शंकर जी के में, जी का हृदय भी कमल और भगवान के चरण भी कमल देखो चौथाई में बहुरा राम पद पंकज चरण कमल कमल और चरण कमल ये कमल है कहा कहीं कि हरे हरे हर हृदय कमल शंकर जी के हृदय कमल में छुपे कमल कमल में जाके छुप गया अब कमल कमल में छुप जाए कैसे कमल दिखाई देखे कमल ही समय में आ गए जहाँ कमल होगा इसलिए भगवान श्री राम जी के चरण कमल शंकर जी के हृदय कमल में छुपये दिखाई क्यों नहीं दिखाई देते इसलिए नहीं दिखाई देते की अधिकांश लोग संसार में जिनके हृदय मलिन है वे चाहते है की भगवान के चरण हमारे हृदय में आ भगवान के चांद धरते हैं कि में हमको जाना पड़ेगा उसमें जाके छे भक्तों की सुरक्षा की भाई ये क्यों नहीं सत्य हृदय भगवान के चरण क्यों तो नहीं आते अरे उनके हृदय ऐसा नहीं जिसमें भगवान के चांद आज जाए आने के माना धन तो सब जगह लेकिन दिखाई कैसे क्योंकि छपे शंकर जी के ये सूचना देते हैं कि जब से ऐसे शंकर जी का हृदय परमित्र सिद्ध है ऐसा तो अपना हृदय बनाओ जिसको तो भगवान की जरूरत नहीं है, तो वही बहुत नहीं करना है। की इतनी दूसरी बात ये वेदांत भी इसकी व्याख्या करता है तो कहता है की शंकर जी का हृदय जो परमात्मा का विश्वास है और जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनमें तो भगवान के चरण छोड़ दिया जो जैसे है गीता है उपनिषद है विशावासारी उपनिषद है इन सब ग्रंथों में भगवान ये सब यज्ञ क्या हैं? ये परमात्मा का निरूपण करने वाले शास्त्र हैं। इनमें सनमे परमात्मा का विश्वास भरा हुआ है, परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का विश्वास इन सब ग्रंथों में भरा हुआ है जो कोई इन ग्रंथों को देखे तो उसे पता चलेगा की परमात्मा क्या है इसलिए परमात्मा के चरण इन ग्रंथों में सन में छुपे वेदांत ग्रंथों में परमात्मा छुपा हुआ उसका विश्वास छुपा हुआ उसका प्रेम छुपा हुआ जो इन शास्त्रों को बार बार देखेगा प्रेम पूर्वक देखेगा समझने की उसे दिखा दिखा देने तो तो के है, क्या उसकी महिला है वो जान जाएगा तो इन पंक्तियों में जहाँ भगवान राम का नाम आया परमात्मा की बात भी संकेत ने कर दी की परमात्मा के क्षण कहाँ है कहाँ छुपे हुए कैसे प्राप्त है परमात्मा अब गीता में भी भगवान स्वयं बता देते हैं कभी तो देखो समस्त, समस्त ये समस्त उपनिषद समस्त शास्त्र वेद इनकी रचना किसने की एक परमात्मा ने की परमात्मा को जानना हो तो कैसे जाना जाए इन शास्त्रों को पढ़ो तो परमात्मा को जाने और इन परमात्मा शास्त्रों को क्रम पढ़ेगा कौन परमात्मा को जानेगा जो स्वयं परमात्मा स्वरूप सिद्ध होगा बस ये बात पंद्रह अध्याय रोज पाठ करते हैं जब भोजन करते है पंद्रवे अध्याय में ये बात की बात बढ़ाती है भगवान के चरण कहाँ छुपे हैं शास्त्रों में श्री राम जी के, के चरण शंकर जी के हृदय में छुपे थे संसार को उपलब्ध नहीं थे जनक जी को साक्षात बाहर उपलब्ध है हृदय की बात है क्या उनके सामने उपलब्ध है और जनक जी उनके चरणों को ढोरा अब बताओ जनक जी, जी का भाग्य ज्यादा है की शंकर जी का शंकर जी को जनक की तुलना कर लिया एक के हृदय में छिपे हुए भगवान और दूसरे के साथ चारने दिख रहे हैं और उन्हीं के चरणों को धो उनके चरणों को धोने की बात अभी जब विवाह मंडप के नीचे चरण धो रहे थे जनक जी तब भी वहाँ करके चरण कैसे है कैसे है क्या क्या महिमा है सब बताते थे कब यहाँ पर उनका फिर संक्षेप में बोल तो गया राम पद पंकज धोए जय हर हृदय कमल मोह गोये और तीनों भाई राम समझानी तीनों भाइयों को भी जनक जी ने भगवान राम के समान ही समझा चरण जनक जी पानी पानी के हाथ पानी के अपने पानी पानी से नहीं पानी के हाथ जनक जी ने अपने हाथ से ही उन तीनों भाइयों के भी चरण धोए अब ये तीनों भाई भी परमात्मा शुरू करी हैं अब इन चारों भाइयों का जो अवतार हुआ तो अगर वो अग्नि से चलकर हरी निकला और उसका बंटवारा हुआ उसका ध्यान रखें तो मालूम हुआ कि वो हबी जो था वो परमात्मा का ही अधिस्थान था तो उसमें परमात्मा इसमें विद्यमान थे और वो फिर हबी सबको रानियों को दिया गया उसमें भाग तो उसमें दे दिया जिससे भगवान राम हुए और उस आधे भाग के फिर बंटवारे हुए आधे के फिर आधा हुआ और फिर चौथाई का भी फिर आधा हुआ इस प्रकार से तीन हिस्से और हुए जब तीन हिस्से ये हुए तो वो भी सबको दिए गए उनसे सभी चारों भाई तीनों भाई से शुरू भी हुए इसके माने भगवान राम और शेष तीनों भाई परमात्मा शुरू और इसी के समान से एक ही परम तत्व के जब व्यक्ति रूप में आए तो चार रूप में दिखाई देने लगे लेकिन है चारों परमात्माए परमात्मा परमात्मा परमातन भाव में सब रखा इसलिए जनक जी ने भी दीन इनको क्या देखा तीनों भाई राम समझाने खुशी तो राशि के तात्पर्य कहना चाहिए तो जैसे जनक जी ने सब भाइयों को भगवान राम की समान समझा ऐसे ही समझना चाहिए परमात्मा की भगवान रानी राम नहीं है सब भरत हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघन हैं, सब परमात्मा को ऐसे करके उनको देखना चाहिए जनक जी पानी जी ने अपने हाथ से उनको सब सबके चरण और आसन उचित सग इंद्र दीने और फिर महाराज जनक जी ने सबको तो उचित आसन दिए मन बैठने के लिए स्थान नियुक्त कर दिए गए मंडप के पास निकट बैठा गए महाराज दस और चारों भाई बैठा गए उसके बाद फिर उनके निकट के और संबंधी फिर बैठा ले फिर तो उसके बाद में और बैठा ले गए इस प्रकार के क्रम से क्रम क्रम ऐसी दूर दूर होते गए जैसे व्यक्ति फैलते गए वैसे वैसे दूर के संबंध में जो दूर के थे या अयोध्या के रहने वाले अन्य और व्यक्ति थे उन सबको तो उसके बाद बैठा लिया तो यहाँ पर बैठाने की भी व्यवस्था ऐसे की प्राचीन काल में जब से ये दीवार प्याज में बैठाने की व्यवस्थाएं थी तो ऐसे पहले से निर्धारित कर लिया था की बात कई लोग आये कहा बैठा जाएगा उनका पहले ही से स्थान नियुक्त कर लिया गया, और फिर वैसे आकर वही वही <coughs> लेकिन अब आज के तो पीछे बस सबके की सबके खाना भर दिया गया अपने अपने उठाओ खड़े खड़े खाओ खड़े खड़े चलेगा न किसी से नमस्कार न पहचान न किसी से मिलना न जुलना जिसको खाना हो तो खाओ न खाना हो तो बैठेगा जाना हो चलेगा इस प्रकार का उसमें मैं कहीं बैठने की कोई व्यवस्था नहीं और बैठा होगा तो सड़क के ऊपर भीतर लगा दो बैठा दो घर के भीतर जाने की जरूरत ऐसा भोजन ऐसा खाना एक प्रकार से ये विवाह संबंध क्या हो गए पशुओं के संबंध हो गए केवल इस प्रकार का उनको संबंध कर दिया इसके पीछे न कोई धर्म की भावना न कोई प्रेम की भावना न आध्यात्मिक भावना न जीवन का कोई दर्शन दर्शन विहीन जीवन इस प्रकार के जाते हैं तो बराबर सावधान करते हैं कि चलकर के देख लो समय, समय पर होता रहा इस प्रकार प्रयोग होते प्रयोग करो और करके तो उसके परिणाम उनको देख लो जब समय में जा, आ जाए गलत रास्ते चले गए अगर चेतना आ जाए तो सही रास्ते पर आ जाना सही रास्ता बना बनाया है ये शास्त्रों में दिखाइए yes? जिसको भटकना <coughs> शिकायत दुनिया भर कि की तनाव की आज करती आ गई नाम शिकायत है हजार लेकिन उनके जो जो प्रशिक्षण का तरीका है जिस प्रकार का जीवन उनका बनाना चाहिए उससे कोई सरकार नहीं कि तीनों भाई भानु समझाने धोए चरण जमकने के पानी आसन उचित समय में और बोल सुपारी भोजन बनाने वाले उन लोगों को जो भोजन बनाने और परोसने में जितने लोग कार्य करते है वो सब सूप कार्य कहलाते है सूप संस्कृत में सूप का तात्पर्य दाल पतला जो दाल की दाल बनाई जाती है उस दाल को कहते हैं सूप कारी उसको बनाने वाले जो दाल बनाने रोटी बनाए साथ सब्जी बनाए ये सब बनाने वाले सूप का। अंग्रेजी में जो कुक कहते हैं कुक वो सबके सभी संस्कृत में सूख कार है और फिर सूप साफ़ है सुख शास्त्र कह रहे हैं भोजन कैसे बनाना चाहिए कितने प्रकार का भोजन होता है कम कम भोजन का क्या क्या शरीर के प्रभाव पड़ता है ये सब जानकारी इनको है और शुभ शास्त्र है तो सबको भोजन परोसने के लिए बुलाया मन इसके मानने लगता है कि बहुत से शुभकारी है क्यूँकी अनेक प्रकार का भोजन बनाया गया है अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किए गए है इसलिए उनके परोसने वाले भी एक दो लोगों से काम नहीं चलेगा ज्यादा लोग चाहिए तो वो सब अपना अपना सामान लेकर आए और फटाफट परोसते चले जाए पर चले जाए इस प्रकार के व्यवस्था थी परोसने वाले भी बहुत से रखे गए और सागर लगे परम पर अब इनके शुभ किस प्रकार से वो धीरे धीरे करके आगे स्पष्ट कर देते हैं ये बड़े कुशल थे और बड़ी कुशलता से सारा कार्य करते थे वो कुशलता कैसी है वो आगे बता दें यहाँ जब गिर भाई भाती अनेक प्रकार के भोजन तैयार हुए खाद्य पदार्थ तैयार तो हुए हैं तो किस किस प्रकार के हुए वो आगे सब बताए जाएंगे इसलिए यहाँ नहीं बताते हैं वो सब के सब के जो हैं, अनेक प्रकार के भोजन है परोसने वाले भी बहुत से लोग हैं वो सब इन लोगों को खिलाया जाता है तो सागर लगे पन पनमारे पनवार पन्ने पड़ने लगे लेकिन पन्ने। हैं जैसे की चने के कील मणिपान समारे मणियों के जो तो पत्ते हैं, और उसमें सोने की चीजें लगी हुई है उनसे पत्थर बनाई गई है ऐसे पत्ता अभी पहले भी देखा गरीब जी के यहाँ जब मंडप बनाया गया तो उसमें बेलें चढ़ाई गई उसमें बांस के खंभे लगाए गए उनमे फूल लगाए गए चिड़िया भी बैठा ली गई लेकिन कोई इन पेड़ पौधे भी नहीं लगाई गयी उनमें सबने मरियो की बनायी जिससे रात में भी चमके वो सब चमकने का काम प्रकाश लेने का भी काम करे इस प्रकार के सब बनाया गया ऐसे यहाँ पर भी जो पत्थरें बनाई दिखाई दी है इन सब पतले भी चरा चम पतले जो हैं वो मणियों की पतले हैं सोने की कीलों से उनके पक्के बांधे गए हैं इस प्रकार की पतले सबको बिछा दिए है इंसान अब उसके बाद परोसना शुरू हुआ तो सुर शरत सुंदर स्वाद पुनीत तो ये भोजन पर छन मह सब के परस चतुर सुहा जो आए थे वो संस्कृत सूखकार है लेकिन औ भाषा में बिगड़ करके सुन सुवर्ण सु का जैसे स्वर्ण कार का कैसे उसको बोलने में ग्रामीण भाषा में स्वर्ण बनाया गया इसी प्रकार से सुख कार कौन बोले सुवार बोले ये सुवार लोग सब उसको परस रहे तो सुख क्या परोसने लगे उदम सूख और उदम सूप के माने दाल पहले पर से और फिर उधम के मे उधम के मे चावल पर दाल पर से चावल पर था और फिर क्या परसा सुरदी के माने घी गाय का घी और सुंदर स्वादी है और उसका जो जो सब पर्सा सब सब्जी वस्तु बहुत सुंदर है और दूसरी स्वादिष्ट भी है और पवित्र भी है पवित्र में बनाते समय शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा गया है ऐसे नहीं कि खाने की सामग्री जो वो सड़क के ऊपर नाली के ऊपर इकट्ठी कर दी गई, वहीं बना ली गई और सड़क के ऊपर बैठा के चला दिया इस प्रकार से नहीं क्या तो बड़ी रसोई में बड़ी शुद्धता के साथ सफाई के साथ बनाया गया सब तो एक तो सर शुद्धता सुदु, सुदु, था ये पुरी की भी था और दूसरा उसमें बनाने में व्यवस्था इस प्रकार की रखी गई और मिर्चा सी सब्जी को उसमें डालना था सब मसाला वगैरह कायजे पर कटा हुआ था ये स्वादिष्ट और स्वादिष्ट भी लगे और एक बात और उसमें एक गुण कौन सा तीसरा की देखने में भी सुंदर लगे देखने की सुंदरता खाने में स्वाद और साथ में पवित्रता ऐसा नहीं कि सुंदर तो बना स्वादिष्ट तो बना, लेकिन अपवित्रीन गुणों भोजन के वो तुलसीदास ने बताया इनको ध्यान रखे की पवित्रता के साथ भोजन बनना चाहिए सुस्वाद भोजन बनना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए भोजन इस प्रकार का भोजन अब ये पर परोसने में भी देखो तीन मुख्य बातें एक तो दाल चावल और भी ये तीन चीजें परोसी गई अभी और कुछ चीजों के नाम नहीं बाद में आएंगे और ये सब इतना सामान तो तुरंत परोस दिया गया है छनमा सबके परोसा छनमाना में देर नहीं लगी क्यूँकी परसने वाले उतने थे लेकर के आयो कई लोगों को सबक परोसा चले गए परोसा चले और सबको एकदम परोस गया तीन चीजें जो सबको परोस दी और चक्र सुहार विनीत और परसने वाले जो सवार थे बड़े चक्र भी थे और विनीत भी, भी थे ये उनके उन्होंने बता दिया चक्र इस बात में थे कि सबको परोसते चले गए कभी जमीन में गिरा नहीं और कभी धक्का मुक्की नहीं लगी एक दूसरे से और कभी जो है गंदगी नहीं फैली और जहाँ परोसना चाहिए था पत्थल में उस स्थान पर उसी स्थान पर उनको सफाई के साथ बने ये तो चतुरता थी और विनीत के बने विनम्रता के साथ जब परोसते थे तब के साथ ऐसे नहीं कि कुत्ते को फेंका जा रहा है जल्दी फेंकते चलेगा जा। जल्दी डालना है फेंक के फेंकते चलेगा ऐसे फेंकते नहीं रखते है इस प्रकार चतुर्सारो ने उनको सबका सब भोजन कितना अब इसके बाद देखिए क्या होता है पंच कमल कर लागे दारी सुन के कर सुने अति अन भांति अनेक पर सुधा बखाने परसन लगे सु जाना बिंजन विविध नाम को जाना एक एक मधुर धुनि गारी नाम पुरुष समय सुहावणी धारी बिराजा हसत राव सुन सहित समाज समाजी भोजन चीन्हा आदर सहित आसुमन चीन्हा देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज ही मुदल भूत शिव काम चंद्र की जय पवन शु हनुमान की जय बस इतना भोजन परोसा गया और उसके बाद में भोजन के लिए सबसे आदेश हो गया सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की गयी की भोजन प्रारंभ कर तब दाल चावल लोग मिला खाया चावल खाने, खाने कैसे शुरू पंच पंच पंच किया पंचकवल कर जेवन लागे पंचकवल कर जेवन लगा पंचकवल किया निकाल कर रखी अथवा पंचकबल से भी कह सकते हैं उनको शाह, शाह, जाना साँस प्राणियों के नाम दे करके उनके लिए सहा बोल करके खाया उनको रखा गया भोजन भगवान को अर्पण किया गया और इस प्रकार ऐसी खाना तो ये भोजन करने के साथ पहले पंच कवल का विधान कोई बता दिया ये भी धर्म है। तो इसके पीछे भी धर्म का सिद्धांत है सिद्धांत क्या है कोई व्यक्ति की बिल्कुल मूलमती हो गैर मुख्य वृद्धि का हो तो समझ में न लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे तो कोई समझ में आ सकता है भोजन जो है इस प्रकार से पंच करके खाना चाहिए भगवान को अर्पण करके खाए इसका प्रयोजन ये है कि जब भगवान को अर्पण करके भोजन जो खाएगा तो बनाने वाला भी ध्यान रखेगा कि भोजन को शुद्धता के साथ बनाएगा क्योंकि इसका आगे जो खाने आएगा उसे भोग लगाना पड़ेगा जब भोग लगाएगा तो जूठे भोजन का भोग नहीं लगाया जाएगा अभिवर्त अपवित्र भोजन का भोग नहीं लगाया जाता मांस मद्रा इत्यादि का भगवान को भोग नहीं लगाया जाता इसलिए फिर रसोई में जहाँ पर की भगवान को अर्पण करके खाया जाएगा उस रसोई में मांस मदरा का प्रयोग नहीं हो सकता अपने आप ही नहीं होगा कैसे होकर हो मैंने उनको बचाया गया पहले और दूसरी बात खाना बनाते समय भी नमाज मात्रा का प्रयोग करें तो भी शुद्धता के साथ भोजन का बनाना चाहिए के ये कैसे नहीं खाना बनाता जाए खाना बनाता भी जाए और चक चक करके अपने बेचता भी जाए खाता जाए उस थोड़ा थोड़ा अब उसके बाद पर ऐसा बनाने वाला जो खाना जो है वो अशुद्ध खाना होगा खाना बनाने वाला अगर खाता जाता है तो परोसा गया तो वो तो ठीक थी है जिन लोगों भगवान को भोग नहीं लगाना है तो खाने वाला भी करन, तो बनाने वाला भी जानता है कि कौन भगवान का भोग लगना है अपने खाकर देख लो या तो जो, जो खाने का तो इसलिए उस समय बनाने वाले व्यक्ति को भी भोजन को शुद्धता पवित्रता से बनाना पड़ता है भोजन बनाएगा स्नान करके तब भोजन को बनाएगा हाथ इत्याज साफ करके तब भोजन को बनाएगा भोजन करते समय भोजन बनाते समय बोलेगा नहीं जब बोलेगा तो मुँह से आवाज के साथ में और उसके जीव के साथ में कुछ न कुछ उसमें निकलता है और फिर उसमें जो बनाओ उसमें जाके पड़ता है तो उसको रखने है। तरीके तरीके शुद्ध रखने के लिए बोलते हैं खाना बनाते समय बोलते हैं या मुंह को ढक के रखते है भोजन को शुद्ध बनाने के तरीके इस प्रकार है अब शुद्ध रखने के अनेक बार हाथ धो करके बनाओ स्नान करके बनाओ जिस स्थान में जहाँ चौथा हो उसको धो करके पवित्र शुद्धता करके तब भोजन बनाओ जिस सामग्री से भोजन बनाओ उसको धोजों के बनाओ दाल को धो करके बनाओ सब्जी को धो करके बनाओ इस प्रकार से उनके सबको शुद्धता के साथ बनाए उनके और सबसे शुद्ध भोजन जब बन तैयार हो समझे कि भगवान को भोग लगाया जाएगा तो परम शुद्ध होना चाहिए प्रकार और उसमें वही भोजन बनना चाहिए जो शुद्ध माना जाता है शुद्ध माने कुछ भोजन जैसे मानसिक बताए वो शुद्ध है ही नहीं ऐसे अन्य भी कुछ खाद्य पदार्थ है जिनको शुद्ध नहीं माना जाता है शुद्ध को दिन पर आते नहीं माना जाता है। उनको, उनको, उनको उनको रसोई में नहीं जाने उनको न बनाने उनको उनको उनका भोग नहीं लग सकता इसलिए इस प्रकार के की व्यवस्था की गई तो ये इसलिए पंच कवल कर जीवन लागे भगवान को भोग लगा करके तक खाना चाहिए अगर खाने वाला आता है भगवान को भोग लगा कर खाता है लेकिन बनाने वाले ने शुद्धता से नहीं बनाया तो वो हो क्या हो गया अधर्म हो गया जब अधर्म हो गया तो उसको पाप लगेगा शास्त्र की बात होगी कैसे होता है अधर्म से होता है अधर्म कैसे होता है जो नहीं करना चाहिए वो कर्म किया अधर्म हो गया अमृत को शुद्ध बनाना चाहिए सुबनाया नहीं। हो धर्म अब कोई धर्म को धर्म क्या होता है विस्तार है एक एक चीज को बताओ क्या क्या धर्म है क्या क्या धर्म इस प्रकार से धर्म से बचे पाप से बचे ये सब ये कहते पंच कबल कर जो बने लागे और गारे गाय सुन अति अनुरागे बस उधर भोजन शुरू हुआ परस गया उधर स्त्रियां जो जितनी थी जनकपुर की स्त्रियाँ वो सब वहाँ बैठी हुई छिपी बैठी थी छतों पर बैठी हुई थी वहां से बैठी हुई जो वो हो गाने लगी अब वो उनका इस समय गाना चल रहा है अब ये गाना जो है और गाने जो होते थे जब विवाह हो रहा था दूसरे प्रकार के गाने थे समय समय के गाने अलग अलग है अब इस समय जो गाना हो रहा है स्त्रियॉँ गा जरूर रही लेकिन क्या गा रहे हैं गारी गाने अति अनुरागे गाड़ियाँ गा रहे इसके भी तुलसी राशि ने भी इसका उल्लेख किया बड़े उत्साह के साथ किया गाड़ी गाना जो है वो तुलसी राशि को तो खराब नहीं लगा यहाँ पर बल्कि दोहा देखते हैं तो दोहा भी इस प्रकार का है और और कवियों ने भी लिखा है तो देखो तो समय समय पर सब बातें अच्छी लगती हैं माने विवाह के समय गाड़ियाँ गाई जाती है वो भी शुभ है और प्रिय भी लगती है वैसे तो गाड़ी देना जो है गाड़ी दे तुम्हें पारोश होगा मैं गाड़ी देने वाला अच्छा लगता है न गालियां अच्छी लगती हैं न गाड़ी सुनने वाले को प्रसन्नता होती है लेकिन गालियां भी एक समय पर समय की बात है परिस्थितियों की बात है कि तो वो गालियां गाड़ियाँ को सुखदायी भी लगती है और गालियां देने वालों की गाली भी जो प्रिय लगती है और वो इस प्रकार की बात कहते हैं तो कहते हैं यहाँ पर ये सब गाड़ी गाने सुनी मैंने उसके यहाँ गाने लगी और अति अनुरागे मैंने उनको बड़ा प्रिय लगी गालियाँ इनको सबको महाराज दशरथ सहित बड़ा सबको सब गाड़ियाँ अच्छी लगे अभी गाड़ी की बातें यहाँ छोड़ के के बाद में फिर बोलेंगे अब ये सुबह की भोजन जो करने लगे तो लोगों ने दाल खाए चावल खाया शुरू कर दिया तो अभी ऐसा नहीं कि किया परोसना बंद है और उसके बाद में परोसना शुरू हो अब क्या परोसा है भाती अनेक परे अब अनेक प्रकार के परे बोस अनेक प्रकार के पकवान परोसे लोग खा रहे परोसने वाले के बाद एक रहे हैं एक अनेक प्रकार की वस्तुएं बनी सब लोग लेकर के आ रहे हैं सबके सबके बेटे चले जा रहे हैं परोस चले जा रहे हैं और सुधा सर इसमें खाने सब बड़े स्वादिष्ट है सुधा को लेकिन अमृत मैंने बड़ा स्वादिष्ट जैसे अमृत बड़ा स्वादिष्ट हो ऐसे ही स्वादिष्ट है स्वाद <coughs> तो बनाने का ही एक स्वाद था लेकिन दूसरा स्वाद उनके परोसने में भी है उन्होंने जिसकी प्रियता के साथ परोसा की उसमें भोजन और स्वाद आ गया और उसके बाद में उन्हें स्त्रिया बैठी हुई जो वहाँ पर जो गाली गा रहे हैं उनके गाली गाने से उस भोजन में और स्वाद आ गया परिणाम ये हुआ कि खाने वाले बहुत देर तक खाते बहुत देर तक खाते अब इसका वर्णन जो है थोड़ा से मिला सा मिला देना चाहिए जब शंकर जी की बारात पहुंची थी हिमांचल के यहाँ वहाँ पर भी जुड़ना इसी प्रकार की हुई वहाँ पर भी वर्णन है उसका उसका दोनों को मिला करके देखे तो वहाँ तो उसी जाके कहें जब इस प्रकार से वो खाने वाले सब गाली सुनते रहे बहुत देर तक देखे कब तक गाली जाते हैं धीरे तो धीरे धीरे धीरे खाते जाए खाने में भी एक खाने इस प्रकार का धीरे खाओ आप के साथ खाओ और स्वाद लेकर के खाने को खाओ ये कि की खाना जो से मतलब अगर जल्दी जल्दी खा दे सपक जाए गरी से और खादे तो जल्दी से भागे तो एक दिन की बात दूसरी है दो दिन की बात दूसरी है लेकिन जिसकी आदत ऐसी पड़ जाएगी बस उसको वो भोजन पचेतन हानिकारक सिद्ध होगा आदत खराब धीरे धीरे खाना चाहिए इसलिए धीरे धीरे खाने की व्यवस्था क्या हुई तो वो सब दालियां बही दा और सबको बड़ी अच्छी लग रही है तो उसी के कारण से धीरे धीरे खा रहे <coughs> <फेर, coughs> सुजाना इस सुवर बन वही भोजन परोसने वाले जो है वो सुख कार यहाँ पर लिया गया पहले तो बड़े विनीत थे <coughs> और बड़े कुशल थे चटुर थे विनीत थे अब यहाँ करके सुजान हो गए और ये सब खाना परोसने वालों में सब गुण होने चाहिए उनको सुझान भी होना ने ने है सुजान बुद्धिमान बुद्धिमान के माने क्या है वो जानते हैं कि किन व्यक्तियों को कौन सी वस्तु दी खाने के लिए तो उनको ज्यादा पसंद आएगी ने? कौन लोग वृद्ध हैं जिनके भी दाँत नहीं है उनको क्या प्रश्न चाहिए किन लोगों के दांत हैं उनको क्या प्रश्न चाहिए विक्र लोग किनारे बैठे हुए है उनको क्या पसंद होगा उनकी बात वहाँ परोसना चाहिए जहाँ छत्र लोग बैठे हुए हैं उनको परोसना चाहिए उन्हें क्या पसंद होगा वो बस्तु वहाँ जरूर पहुँचानी चाहिए इस प्रकार के ये सब बड़े चतुर्ब है बुद्धिमान है ये सब परोस रहे हैं सबको ठीक ठीक देखा है तो और व्यंजन विविध नाम को जाना अब कहते तो हैं जो भोजन परोसा जा रहा है ये व्यंजन है ये व्यंजन के माने खाद्य पदार्थ जितने प्रकार के हैं ये सब व्यंजन है ये कितने प्रकार के विविध नाम को जाना अब कहते तुलसीदासन नाम जाने बहुत प्रकार के तुलसीदास के परोसते हुए देखा उनको अब कोई ये बताया गया कि लड्डू लाए हैं अब तुम्हें मैखीर लाए नाम पे बोली ही रहा आते खाते ुलसीदास जी का हमें नाम नहीं मालूम, रहे से जा रहे हैं, खा रहे हैं दो। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी होते तो फिर वो एक लिस्ट देते जितने देश देशांतरों में जहाँ तक उन्हें नाम पता चल जाते तो उनके सबके नाम जुमाते ये पड़ता गया ये परोसाया गया ये परोसाया गया ये परोसा गया क्या पन्ना भर जाता लेकिन सबके नाम ये अलग अलग कर्मियों की अपनी अपनी शैली है उनका अपना इस प्रकार का इनका अपना व्यंजन को जाना और सब प्रकार के भोजनों को बताने के लिए तुलसीदास तो ने उनका भरवीकरण कर दिया तब तो चार भोजन भाव के भोजन बताई गई है चार प्रकार के भोजन होते हैं: एक चबा करके खाओ एक चूस करके खाओ एक पी करके पीने वाले पदार्थ भी होते है चर्चो लेते ही इस प्रकार के चार प्रकार एक चटनी होती है चटनी चाट ली गयी और वो कोई चटनी की चलाई थोड़ी ती थोड़ी गई और कहीं जैसे आम हुआ तो आम की बुटली तो चुकी जाएंगे होंगे होते ही होते हैं कुछ पीने के लिए जो होते हैं जैसे दही है रायता है दूध है और इस प्रकार की कोई वस्तु पीने वाले पदार्थ होंगे तो वो होंगे तो चार प्रकार के भोजन वो हो वो सब पर उसेगा और एक बर्ने में जाए अपने एक प्रकार का मैंने चर्म भोजन वो भी तो चो होगा वो भी कई प्रकार का होगा लेकिन उनके सब लोग चार प्रकार के तो, तो वैसे ही थे और चार में चार चार छो छ चौबीस हो गए तीस हो गए चालीस हो गए और फिर छर सुरक्षर व्यंजन पर उजाती और फिर जितने भोजन होते हैं वो भी उनके स्वाद छह प्रकार के होते हैं खट्टे मीठे पित्त चल ये सब कई प्रकार के उनके स्वाद हैं, तो स्वाद भी जो है वो हो छ के स्वाद और वो सब भोजन छह प्रकार छाद वाले भोजन है और प्रकार के जो भोजन है हर एक प्रकार के भोजन के भी कई कई प्रकार हैं, एक एक रस अद भाती है मैंने जैसे मीठे है तो मीठे पर बस्तून भी कई प्रकार के नमकीन है नमकीन भी कई प्रकार के है अगर कड़वी है तो कड़वी भी कई प्रकार है तिक्ते है तो वो भी कई प्रकार के है खत्ते हैं तो वो भी कई प्रकार के है तो सहेली है तो वो भी कई प्रकार इस प्रकार की एक ही दृष्ट की जो वस्तुएं हैं वो भी अनेक प्रकार की अब बस अब बताओ कितने तो प्रकार के होंगे सब अब कौन भोजन उनके नाम स्त्री में बहुत सभी में आ जाकर बहुत प्रकार के भोजन तो के फैलाए गए और फिर ये सब भोजन पड़से गए और जो पहले कहा था गारी गाने सुनो अति अनुरागे उसकी बात फिर कह देते है की तो जेबत दे मधुर ध्वनि गारी वो जब सब लोग भोजन कर रहे हैं और स्त्रियॉँ जो है उनको मधुर ध्वन में गाड़ियाँ दी गई लगल नाम पुरुष नारी उनके वहाँ अयोध्या के जो स्त्रियां उनके नाम लेकर ले के पुरुषों के नाम ले लेकर के उनके नाम लेकर के उनको उनको गालियाँ दे रही सब कुछ नहावन बिराजा ये बात कहते हैं की समय पर गालियाँ भी सुहावनी लगती है अब बिराजा मनोप्रिय तो होती है उनके सुशोभित हो हैं इस समय गालियाँ भी बहुत अच्छी लग रही है अब ये गालियों का जो इस प्रकार से अच्छा लगने वाली जो प्रथा है और इसका एक प्रयोग है की गाड़ियां कैसे अच्छी लगती हैं अब दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा चांदी से बाहर निकलेगा इन कहीं सुनने को मिलेगी और ना गाड़ियां भी प्रिय लग सकती हैं। इसका तो है इसका उदाहरण दुनिया हजक रहा उस समय सही समाजा अगर आजकल किसी से कहा गाड़िया भी तो कभी कभी प्रिय लगती है तो बोले दो लगती है तुम्हें सुन नहीं खाना खाते हो सुनो खाना खा होगा महाराज दशरथ में हस रहे हैं और शहीद समाजा सब बारात हस रहे हंसते जाते जा रहे प्रसन्न मन से खाते मैंने भोजन प्रसन्न मन से खाना चाहिए रुष्ट होकर के दुखी होकर के भोजन नहीं खाना चाहिए दुखी होकर के भोजन खाने में भोजन में विषय उत्पन्न हो जाता है शरीर के अंदर कुछ इस प्रकार की मनोविज्ञान के कारण से कुछ शरीर में प्रक्रिया होती है जिनसे शरीर के अंदर जो हो भोजन विषा जाता है अब वही प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया जाए चाहे रूखा सूखा भोजन हो चाहे उसमें कुछ तत्व तो न हो लेकिन फिर भी प्रसन्नता पूर्वक तो अगर कोई खाता है तो उसमें उसके भीतर अमर तत्व तो आ जाता है शक्ति आ जाती है कल्याणकारी तो हो जाता है इसलिए भोजन करते समय प्रसन्न होकर के भोजन कर यही विधि सब यही विधि सब भोजन पीना इस प्रकार से सबने खूब प्रसन्नता के साथ में नाना प्रकार कर का स्वाद का भोजन था सबने सबको भोजन किया आदर सही तो आचमन देना और सबको फिर उसके बाद जब वो हो जब सब भोजन कर चुके सब भोजन कर उठे जब उठे तो सबको आचमन देना मैंने उनको सबको खुला कराया गया सबको जल्दी आ जाए सब जो खुल और उसके बाद फिर क्या किया जनक और ये भी बता रहे हैं देखो आदर शहीद आचमन तीन है आदर शहीद के माने मैने सब लोगों ने उनको जब कुल्ला कराने के लिए जल दिया वो भी आदर पूर्वक दिया खाने में हर जगह आदर था पहले ऐसी पंजा बैठ रही थी तब का आदर था अंत में जब उनको कुल्ला करा रहे तब भी आदर पूर्वक करा रहे और दूसरी बात ये है की खाना खाने के बाद आचमन जरूर करना चाहिए अगर तुलसी राज्य की बात मानो नहीं तो आजकल की क्या खाना खाया उनकी पूछा चलती साथ में एक कागज रख रूमाल रहेगा आसमन करने की जरूरत नहीं कहा भीड़ में जाओ खाना खाओ रुमाल चलते हो ना। अब ये सभ्यता जो आई ये सही है कि ये सभ्यता जो है जो तुलसीदास बता रहे हैं वो सही है आप अपने आप विचार कर लो तो लोक तो वही सही है उसमें बड़ा सुविधा खुला नहीं करना पड़ता ताकि सुविधा तो बहुत है लेकिन गलत तरीका सुविधा के नाते गलत तरीके अपनाये जा रहे हैं अब बरात एक दिन रात में गई जुबा हुआ सवेरे भागे क्योंकि सुविधा बहुत देर ठहरा नहीं पड़ता टाइम बर्बाद नहीं होता लेकिन उस सुविधा के पीछे हानि क्या हो रही वो है वो समझ नहीं आता रहा इसलिए देखते हैं कि सर आदर सहित आसमन बीना और देवी पान पूजे जो जनक दशरथ सहित समाज जनक जीनत सबको पान दिए महाराज दशरथ को भी पान दिया भोजन के बाद पान सुपाच्य भोजन को पचाने में सहायता जाता है तो इसलिए सबको पान दिए और, और उनकी पूजा भी थी। सब की सबकी पूजा की पूजा कैसे होने लगी कि तो भोजन करने के बाद फिर सबको माला पहनाई और सबको तिलक लगाया गया और सबके पितर लगाया गया अब जाओ है? किसी ने ऐसी बरात देखी है, है? बहुत से लोगों ने ऐसी उम्र के लोग होंगे जिन्होंने ऐसी ऐसी थी फिर, फिर तब उन्होंने इस प्रकार हो गए जिन्होंने जनक दशरथ सहित समाज सबको इसी प्रकार किया और जन्म बासी जबित प्रतिशत लोग बड़े प्रसन्न होकर जन्मवासी में गए और सकल भूत सर सकल भूत कौन है महाराज दशरथ राजाओं के सरदारणेश महाराज दशरथ जी अपने वो जनवासी पहुँचे सब्राज लोग भी उनके साथ में जनवासी नाम स्त्रीहते नदी सत्य बधा क्षमात्मा भक्ति योग निर्भराने काम आदिदोष जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम